नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वे दिषावई ओम शांति शांति शांति कल के प्रसंग में क्रम को लेकर के प्रक्रम को लेकर के हम विचार कर रहे थे थातो वर्णसमाम्नायं व्याख्यास्यामः तत्र स्वराः हा प्रथमम् अ इति आ इती, आ, इती, आ हा इ री इति इति इति इति इति इति इति इति इति ए इती, ए ओ ओ किति खिति गिति चिति छिति जिति झिति नियति च वर्गः पीति ठीति दीति धिति रणिति ट वर्गः पीति ठीति दीति धिति नीति त वर्गः पीति ठीति दीति धिति मिति प वर्गः इति स्पर्शः यहां तक हुआ है ना कुंभ हा इसके आगे हैं अथ अंतस्था अथांतस्ता अथा और अंतस्था का आकार मिल गया है अथांतस्था लीति रीति लिटि रिति रि लिटि वि अथोष्मा अथोष्मा चौदमा सूत्र था अथांतस्था और यी रिथति लिति पंद्रमा और सोलवा है अथोष्माण शिति यह सत्रहवा हो गया अथा योगवाहा अथा योगवाहा अठारवा अथा योगवाहा अवर्ण लिख करके अवर्ण लिख करके विसर्ग लगाना है अह इति विसर्ग आदि सोलवा सूत्र कौन सा था अथोष मान सोलवा है अच्छा सत्रहवा है।, है क्या कवर का एक कवर का नौ है चवर का नहीं कवर का आठ है चवर का नौ टवर का दस टा ग्यारह कवर का, का बारह स्पर्शा तेरह अथातस्था चौदह पंद्रह अथोश्मा सोलह सत्र अठार अब पहला अयोगवाह है अहति विसर्जनीय अवर्ण लिख करके विसर्ग लगाना है विसर्जनीय बाईसवा है नहीं बाईसवा नहीं ये तो उन्नीसवा होना चाहिए 19 उन्नीसवा इति अहर्जनीय और जिह्वामूलि के आगे लिखना है किखना हैिह्वामूली जिह्वामूल्य के आगे लिखना है इति क् विसर्जनीय पहध्माय कहा से पहले जीवामूल्य लिखना है वो चिन्ह चंद्रबिंदी सीधा और उल्टा और उसके बाद है इति अमुस्वार अवर्ण के ऊपर अनुस्वार लिखना अम इतिस्वारस्वारपदमानीय उतना नासिक हकार नीचे उकार हसीक्य ने चंद्रबिंदी वाला आ, अरस्व दीर्घ असीक य स्वामी हा जी स्वामी नासिक कैसे लिखना है आ, इसमें नासिक वैसे तो इन्होंने दिया नासिक इसको हटा भी सकते बस ये लिखिए चार यम लिख लीजिए उसके बाद अनुस्वार के बाद चार यम लिख लीजिएगा एक दो तीन चार हाँ ठीक है अनुस्वार के बाद में चार यम लिख लीजिएगा अरस्व दीर्घ और आनुनासिक और ओडा अरसव दीर्घ अनुनासिक और उड़ा, उड़ा। इत होता है इति व्यंजना इति व्यंजना हो गए यहां पर स्वामिजि सूत्राः सन्ति कस्मिन् पुस्तके एते सूत्राणि सन्ति एते वदातु मे आप्तु वप्र ये वादे से नहीं है प्रातिशा का है आ, स्वामी जी हाँ जी हाँ जी ये नासिक के आपने जो बताया हूं इति नासिक के हा उसको नहीं लिखिए वो हमारे उसमें नहीं है अच्छा तिरसठ में नहीं है हाँ हाँ वो प्रातिशा अच्छा स्वामी जी है ना इसलिए मैंने वो बोल दिया है अच्छा अच्छा हाँ वो नहीं है मतलब 24 सूत्र हो जाएगा समझे क्या चौबीस कुल मिलकर 24 सूत्र हो जाएगा ना कुल मिलकर चौबीस हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है ठीक है और ये जो क्रम बताया है इस क्रम को थोड़ा समझ लीजिएगा ये क्रम किस प्रकार है इसको समझ लीजिएगा थोड़ा ये क्रम जो है ये स्थान की दृष्टि से क्रम नहीं है यह कर्म की दृष्टि से क्रम है जो वर्णों का क्रम दिया है यह स्थान की दृष्टि से नहीं है यह कर्म की दृष्टि से साधन की दृष्टि से क्रम है देखिए व्यंजनों के क्रम देखिएगा व्यंजनों का जो क्रम दिया है पहले व्यंजन से हम चलते हैं कुचू टू तुपू ये जो स्पर्श वर्ण है 25 वर्ण कर्णों के क्रम पर आधारित है ये यानी स्थान को लेकर यानी करण कवर का जो करण है वो आप देखिएगा क्या करण है जीव्वामूल है जिव्वामूल जो है यह कवर्ग का है जिव्वामूल से प्रारंभ होकर के जिव्वाग्र के साथ आदरोस्त पर समाप्त हो जाता है यानी कवर्ग का जो करण है वह जिव्वामूल है और चवर्ग का उसके बाद चवर्ग है उसके बाद चवर्ग है जीव मध्य फिर उसके बाद जिवाग्र जो है टवर्ग है अग्र से थोड़ा पहले उपा जो आया था ना स्थान अपने करण जिवोपाग्र जिवोपाग्र जो है यह तवर्क टवर्क का है फिर उसके बाद में जिवाग्र जो है यह तवर्क का है और जिब्वा के साथ साथ जो है ये निचला ओठ है पू टू तुपू जो है इनका करण के हिसाब से क्रम है जीव्वामूल जीव्वा मध्य जीवोपाग्र जीववाग्र और जिवा और अधरोष ये करण है कर्ण के हिसाब से साधन के हिसाब से इनका क्रम है और ऐसा ही जो शुद्ध स्वर है स्वरों में जो शुद्ध स्वर है वो है आ ई -E री में जो है रेप श्रुति है ली में जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का री और ए आई ओ तो वो संयक्षर हैं तो शुद्ध जो स्वर है वो है अकार इकार और उकार इनका क्रम आप देख लीजिएगा अवर्ण जो है दीवा मूल है वर्ण जो है जीव्वा मध्य है वर्ण और उकार जो है ये ओष्ठ है ये जो क्रम रखा है ना इस क्रम को समझा रहा हूं मैं ऐसा क्रम क्यों रखा है यह साधन को ध्यान में रख करके ये क्रम रखता है स्थान को नहीं साधन ऑप्शन जी अकार का क्या बताया जीवा मूल जी। जीवा मध्युकार हाँ जी तो क्रम जो है ना वो इसी प्रकार है यह स्वरों का हो गया व्यंजनों का हो गया अब अंतस्तों को देखिए अंतस्त भी जो क्रम है यार लव यकार जो है जिव्वा मध्य है रा जो है जिव्वोपाग्र है ला जो है जिव्वाग्र है और वा जो है ओष्ठ है यह भी उसी क्रम से करण के क्रम से है यारा लावा उसके बाद क्रम आता है ऊष्म में भी शकार है जिवा मध्य शकार है जीवोपाग्र कार जो है यह है जिवाग्रह बस हकार जो है यह मूल है तो केवल आकार में व्यक्त है विकल्प है आकार को छोड़कर के बाकी सब क्रम से हैं। ऊष् में जो हकार है यही थोड़ा विकल्प है बाकी सब क्रम से हैं। मैं यह सारा जो बता रहा हूं आपको यह मैं आ, रिक प्रातशाख्य में इस तरह का वर्णन किया गया है केवल हवर्ण जो है आ, पहले ना रख करके अंत में रखा है इसमें थोड़ा विकल्प है बाकी सब ठीक है क्रम क्या है हकारो मूल्ये शकार आकार का तो हो गया आई ऊ का बता दिया था वो क्रम से है हकार बता रहा हूं हा व्यंजन में जो हकार है ना वो वो अवर्ण है ये खवर्ण है पकड़ में आ रहा है उच्चारण में कई बार वो हकार के स्थान में आकार सुनाई दिया होगा मेरे से भी गलती हो सकती है अवर्ण और ह पकड़ में आ रहा है ओम स्वामी नहीं क्या नहीं आया आया क्या आपने भी जो उष्ण बताकार हकार जो तालवा शकार जीव पात्र, शकार पात्र। हकार का समझने लिया हकार तो जीवामूल है ना हकार जीवामूल है सबसे पहला होना चाहिए क्रम के हिसाब से लेकिन सबसे अंत में है ये बता रहा हूं जो क्रम है ना क्रम में सबसे पहले होना चाहिए हकार हकार के बाद में शकार शकार के बाद में शकार कार के बाद में साकार ऐसा क्रम होना चाहिए लेकिन यह उल्टा है हकार को अंत में रखा है पकड़ में आया ओम ओम ये ये व्यतिक्रम है यानी सभी तो व्यवस्थित है केवल हकार व्यवस्थित नहीं है ये बता रहा हूं इसमें एक समाधान यह दिया जाता है हकार को बाद में रखने का समाधान यह किया जाता है शकार तालव्य शकार मूर्धन्य शकार और धमकी सकार यह तीनों घोष वर्ण हैं और हकार जो है नहीं वो आ, नहीं अघोष वर्ण है शकार शकार और सकार ये अघोष हैं और हकार घोष है तो अघोष पहले आते हैं और घोष बाद में आता है इस दृष्टिकोण से यहां पर इसका क्रम व्यतिक्रम किया है ऐसा एक समाधान किया जाता है हकार के लिए बाकी इसको हम विकल्प मानकर के ले सकते हैं नहीं तो अघोष और घोष को ध्यान में रख करके यहां पर ये क्रम बताया है ऐसा समझ सकते हैं आगे स्वामी जी जी आ, ये योगवा आ, ये ना समझी यम चार यम जी जी उसका क्या है समझे वो तो नासिक के है ना वो और बाद में आएंगे सबसे अंत में ही आएंगे नासिक इसलिए अयोगवा ये वर्णमाला में नहीं उपदिष्ट नहीं है अयोग वहा का अर्थ ही है ना इनका योग नहीं है यानी इनको शास्त्र में उपदिष्ट नहीं किया है ये अतिरिक्त अलग से जोड़ा है इनको शास्त्र में उपदिष्ट के बारे में सब बताया अयोग वहा तो अलग से एड किया है ये व्यवहार में प्रयोग में आते इसलिए इसको ग्रहण किया है वर्णमाला में उपदिष्ट नहीं अष्टाध्याय में इनका उपदेश नहीं किया है अच्छा फिर भी इसका, इसका भी कोई क्रम है या ऐसे पढ़ा गया इसमें तो, आ, क्रम तो ये है, बस से बोले जाते हैं अड़ा, जो अक्षर है वो थोड़ा मूर्धा से युक्त है बाकी नासिका से बोले जाते हैं इनका मुख्य जो आ, स्थानो ना बाह्य मे आ बाह्य बिकुल् बाह्यप्रकार उरस्था बाह्य प्रयत्न हैर आभ्यन्तरप्रयत्नो अलगा नासप्रकार बाकी आयोगवा है इनको यह उपदिष्ट नहीं है बस यह समझ लीजिएगा इनको कभी भी ले सकते आप हाँ जी आपने से किसी को समझ में ना आए तो पूछिए ये जो क्रम जो मैंने बताया अभी आपके सामने ये क्रम समझ में आ रहा है आप लोगों को करण की दृष्टि से क्रम बताया गया राजेश जी हम वाजसनीय प्रातिशक्य अवश्यम परंतु तथा सूत्र न सन्ती न सी आपके पास है वाज, वाजसनीय प्रातिशा आपके पास में ओम अच्छा उसमें नहीं है नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है में भी देखा उसमें है तो कुछ अलग है थोड़ा बहुत अंतर है प्रादेशा थोड़ा बहुत अंतर है उसमें वो वो सब है वो बहुत इसमें बारे में तो बहुत कुछ है और अलग अलग प्रातशाक्यो का व्याकरण अलग अलग है ये तो है कुछ कुछ अंतर है आ, मैं एक मिनट में देखता हूं और किसी में पर रिक्त प्राशा की भी अलग अलग है ना कौन, कौन से में है ये भी देखना पड़ेगा स्वामी जी शाकल और भास्कल का अलग अलग है ना हाँ जी हाँ ये उवट का भाष्य है उवट वाले में शायद ना भी हो सकता है किसे और में होगा फिर उसमें आपके आपके पास जो है उसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा किसी और में होगा जी उसमें नहीं है फिर तो एक करण की दृष्टि से यह जो क्रम बता यह आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट हो रहा है बुद्धि में बैठ रहा हैं ऐसा क्रम और हाँ और कोई उपाय नहीं है हमारे पास स्थान की दृष्टि से तो क्रम तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा करण की दृष्टि से क्रम बन रहा है इसलिए उन्होंने क्रम को मान करके सामने रखा है आगे बढ़ते हम क्रम आपके सामने बता दिया इस क्रम से क्यों है यह आपके सामने आ गया है तो ऐशा क्रमो वर्णानाशो क्रमों वर्णाना ऐसा है ना पाठ हमारे पुस्तक में सप्तम सप्तम प्रकरण में श क्रमो वर्णा नाम यह वर्णों का क्रम है जो अभी बाताया गया आपके सामने पकड़ में आ रहा है जी सूत्र इतिश क्रमो वर्णानाम पद है एश एक एक है क्रम एक एक वर्णानाम छीन इस प्रकार यह वर्णों का क्रम है जो अभी तक आपने सुना है त्र कौशिकीया श्लोका ये जो वर्णों का उपदेश किया है ना तत्र ए कौशिकिया श्लोका कौशिकीय ब्राह्मण की श्लोक है या कौशिक ऋषि के श्लोक है कुछ भी कह सकते हैं स्वामी जी ने लिखा है कौशिक ऋषि के श्लोक हैं तो उन श्लोकों में से कुछ विषय इनसे संबंधित कुछ यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है इस तत्र इस संदर्भ में एक कोशिकी या श्लोका कुछ कोशिक ऋषि से संबंधित श्लोक हैं जो शिक्षा को लेकर के उन्होंने बताया है कहते हैं सर्वांते सर्वांते अयोगवाहवाद इह इष्टक अकार उच्चारणार्थो व्यंजनशु अनुब्यते ये एक श्लोक है सर्वांते ये श्लोक है सर्वांते सर्वेशा अंत सर्वांत सर्वान्ते सप्तमी भक्ति में एक प्रकार से सर्वेशा अंत सबके अंत में अयोगवाहत्वा सब वर्णों के अंत में अयोगवाह वर्ण होने से और वो आयोगवाह जो वर्ण है वो कितने हैं तो कहा विसर्ग आदि इह अष्टका विसर्ग आदि से युक्त होकर के अष्टका आठ प्रकार के हैं जो आपने आयोगवाह को पढ़ा है ना प्रारंभ में विसर्ग जीवा विसर्ग यानी विसर्जनीय जीवामूलिय उपद्मा अनुस्वार चार ये और चार यम ये अयोगवाह के लाते और अयोगवाह की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी थी अयोगवाह क्या है याद है आपको अयोगवाह क्या है याद नहीं परंतु भाव याद हा भाव के रूप में भी याद हो अच्छी बात है भाव के रूप में क्या है जो अष्टाध्याय के सूत्र है क्या है वो उसमें उसका उपदेश नहीं है हाँ जी बिल्कुल परंतु व्यवहार में आते हैं हम्म समे जी जी यदुक्ता वह अनुपदिष्टा यदयुक्ता यदयुक्ता वह अयोगवाह बिल्कुल ठीक है महािकार ने बताया अयोगवाह के बारे में महाभाषिकार कहते हैं यदयुक्ता वह अनुपदिष्टाश्च शूय जो व्याकरण शास्त्र में अनुपदिष्ट का मतलब व्याकरण शास्त्र में उपदेश नहीं किया गया है व्याकरण शास्त्र में जिनका उपदेश नहीं किया गया है और इसलिए अयुक्ता वहंती बिना कहे गए अयुक्ता का मतलब बिना कहे गए वहंती व्यवहार में आते हैं बिना कहे गए व्यवहार में आते हैं जो कि व्याकरण शास्त्र में जिनका उपदेश नहीं किया गया है स्पष्ट हो रहे जी अयुक्ता वहंती अनुपदिष्टाश्चय बस इतना दो बातें अनुपदिष्टा अयुक्ता ये याद रखना है अयुक्ता वह की अनुपदिष्टा तो कहा सर्वां सर्वेश अंत सर्वांत सर्वान्ते सप्तमी में सपर्णों सब, के अंत में अयोगवाहत्वा अयोगवाह नामक वर्ण होने से और वो कैसे हैं वर्ण किस रूप में है तो कहा विसर्ग आदि इष्टक विसर्ग आदि के रूप में और अष्टक आठ प्रकार के हैं फिर कहा व्यंजनेशु व्यंजनेशु अकार उच्चारणार्थों अन्बध्यते बता रहा हूं व्यंजनेशु जो व्यंजन वर्ण है पच्चीस स्पर्श हैं अंतस्थ हैं ऊष्म हैं ये जितने भी व्यंजन हैं उनके बारे में कहते हैं व्यंजनेशु अकारह उच्चारणार्थ अनुबध्य व्यंजनों में जो अवर्ण है यह उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है अनुबद्य जोड़ा जाता है व्यंजनों में अवर्ण को उच्चारण करने के लिए यानी उन व्यंजनों को ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए वर्ण को जोड़ा जाता है अनुपदिष्टाश्च यह ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा अनुपदिष्टा च ऐसा अनुपदिष्टांश्च कहेंगे तो आ, वो द्वितीय बहुवचन में चला जाएगा अनुपदिष्टाश्चे प्रथमा बहुवचन है अनुअयुक्ता प्रथमा बहुवचन अनुपदिष्टा प्रथमा बहुवचन वहंती शूयंत ये दोनों क्रियापद से प्रथमा बहुवचन अयोगवाह प्रथमा बहुवचन ऐसा तो श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ रहा है सर्वांते सभी वर्णों के अंत में हिंदी में अर्थ बोलते ही इसका समास आपको समझ में आना चाहिए सभी वर्णों के अंत में सभी वर्णों के अंत यानी ऋष्टि तत्पुरुष है सर्वेशा अंतर सर्वांतर फिर सर्वांत में सप्तमी सर्वांत अयोगवाह सब, सब वर्णों के अंत में अयोगवाह नामक वर्ण होने से और वो वर्ण कैसे हैं तो विसर्ग आदि आठ प्रकार का है विसर्ग आदि यह अष्ट का मतलब यहां पर सर्ग आदि आठ प्रकार के हैं व्यंजनेशु अवर्ण व्यंजनेशु अकार उच्चारणार्थ व्यंजनों में आकार जो है वो उच्चारण करने के लिए अनुबद्य जोड़ा जाता है ताकि हम व्यंजनों को ठीक ठीक उच्चारण कर सके बिना अवर्ण को जोड़े उनका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते ये हो गया अगला श्लोक देखिएगा स्वामी जी एक शंका है जी आ, वहन्ति का मतलब क्या है स्वामी अयुक्ता वहंती अयुक्ता वहंती वह व्यवहार यह सीधा शब्दार्थ ये होगा कार्य का वहन करते हैं वहंती का मतलब वाहन करना धोना लेना धोना धोना ले, दोना, दोना, ले वहन करना यानी कार्य के रूप में वहन करते हैं या कार्य के रूप में व्यवहार में आते हैं इसका ये भाव ठीक मतलब वहन का अर्थ ढोना केवल नहीं है क्योंकि धातु अनेक अर्था धातु नाम धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं जो धातुपाठ में जो अर्थ दिखा है उतने अर्थ नहीं होते हैं। आप सबके पास में धातुपाठ है ना एक बार खोलिए मैं बता देता हूं अभी ताकि आगे जो आपको प्रश्न नहीं आएगा धातुपाठ निकालिए जिन जिन के पास धातुपाठ है हां जी राजेश जी निकाला है ओम भगवान हाँ अगर आपसे पूछे कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि धातु के अनेक अर्थ होते हैं कहीं बताया क्या धातु पाठ में बताया हो या कहीं और जगह बताया और जगह तो बताया है लेकिन धातु पाठ में भी बताया है वो मैं आपको ज्यापक जिसको ज्यापक कहते हैं हम लोग ज्यापक का मतलब एक चिन्ह है उस चिन्ह से हमको पता लगता है कि धातु के अनेक अर्थ होते हैं पक यानी संकेत भी हो सकता है नहीं इसको व्याकरण की भाषा में ज्यापक कहते हैं ज्यापक अच्छा हाँ ज्ञापन करता है यानी बताता है संकेत करता है चिन्हित करता है उससे पता लगता है कि ये इससे उसको देखने से पता लगता है कि अनेक अनेक अर्थ होते हैं वैसे तो बताते हैं महाभष्ट में भी बताते हैं आप पढ़ेंगे आगे बहुत आएगा ये लेकिन व्यापक से सिद्ध होता है एद एक वृद्ध गाद्री विलोड़े वृद्ध स्पर्ध विलोड़ाद्रिनाद्री ददधारणे स्वाद में अव्य भादी ग धातु देखिएगा उन्नीसवा खुर्द खुर्द घुर्द गुद क्रीड़ायाम एवं देख रहे हैं आप लोग कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीड़ायाम एव ये क्रीड़ायाम ही कहते एव क्यों पढ़ रहे हैं ये मतलब क्रीड़ा में ही ये इन इन धातुओं का प्रयोग होता है कुर्द धातु खुर्द धातु गुर्द धातु गुद धातु क्रीड़ा कहते हैं खेल क्रीड़ायाम केवल क्रीड़ायाम कहते क्रीड़ायाम एव क्रीड़ा में ही इन धातुओं का प्रयोग होता है एवं जोड़ने से पता लगता है और अर्थों में भी होता है जहां नहीं पड़ा है बहुत सारे अर्थ हो सकता है हाँ जी हाँ जी यह, यहां तो केवल क्रीडा में ही इनका प्रयोग होगा अन्य अर्थों में नहीं होगा हाँ सुनिए समझ में आ रहा है आप लोगों को राजेश जी और अष्टदय का सूत्र आपको मैं बताता हूं अष्टाद में अष्ट निकालिए दूसरा पहले अध्याय का दूसरा पाप सातों पाठ भी सामने रखिएगा ओम पहले अध्याय का दूसरा पाप है और सूत्र संख्या है बीस मृषस्तिक चायाम मृषस्याम मिला है अदमा ओम स्वामी जी. सूत्र मिला है आ, मिला आ, तो यहां शंका की जाती है सूत्र जितना छोटा बनाएंगे उतना लाभकारी होता है बड़ा करेंगे तो उसको गौरव कहते हैं लाघव होना चाहिए गौरव नहीं होना चाहिए सूत्र जो है लघु होना चाहिए लघुवर्तम पढ़ाए ना हमने पुत्र लघु होना चाहिए गौरव नहीं होना चाहिए बड़ा बहुत बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए तो यहां पर जब यह प्रसंग अभी आपको पता नहीं लगेगा लेकिन इतना समझ लीजिएगा केवल मृषा इतना ही पढ़ना चाहिए था जब तितीक्षायाम क्यों पढ़ा आपने यहां पर मृष क्योंकि धातुपाठ में भी मृष तिथिक्षायाम है आप धातुपाठ में भी देखेंगे ना मृष तिथिक्षायाम प्रतीक्षा कहते हैं क्षमा मृष का मतलब होता है क्षमा करने अर्थ में आता ये तो धातु पाठ में मृष तिथिक्षायाम है तो प्रश्न करता करता है कहता है कि मृष ही पढ़ते आप प्रतीक्षायाम क्यों पढ़े आपने यानी मृष धातु प्रतीक्षा में हो तो वहां पर वो काम जो बताए वहां पर इस प्रसंग पर यह बताया गया है कि आ, यहां पर गुण गुण होगा मृष धातु जब इस प्रयोग में होता वहां गुण होगा तो मार्स की या मर्स ऐसा बनेगा मार्क्ति नहीं मर्स ऐसा बनेगा अभी मैं बता देता हूं क्या बनेगा मर्षिता निष्ठा प्रत्यय करके मर्शिता बनता है गुण हो जाता है मर्षिता मर्शितवान ऐसा बनता है त प्रत्यय जोड़ करके गुण करके मर्षिता मर्षितवान ऐसा बनता है तो वह प्रश्न किया है केवल मृष ही धादु ही पढ़ते हैं अपने आप तितीक्षा अर्थ निकलता है लेकिन वो कहते हैं नहीं तितीक्षा अर्थ होने पर ही यहां पर गुण होगा अगर तितीक्षार्थ नहीं होगा ना तो गुण नहीं होगा यानि दूसरे अर्थ भी होते हैं इसके ऐसे जहां निकलते हैं बहुत सारे हैं वैसे मैंने आपको केवल एक एक बताया उदाहरण के लिए आ, स्वामी जी जी यदि मृष्य का दूसरा अर्थ भी हो सकता है और धातु पाठ में तिथिक्षा हम केवल पढ़ा है हां तो दूसरा अर्थ कहां से निकालेंगे स्वामी जी? कहां से निकालेंगे वो तो धातुपाठ में जो अर्थ बताया है ना वो उपलक्षण है उदाहरण मात्र वो उदाहरण मात्र मैं अभी अभी मृष धातु का मैं आपको उदाहरण देता हूं मृष धातु का जहां प्रतीक्षा है यानी क्षमा अर्थ नहीं होता है तो वहां क्या अर्थ होता है वह अभी मैं आपको उसका प्रत्युदाहरण कहती इसको द्वितीय वृत्ति में इसको प्रत्युदाहरण कहते उसका प्रत्युदाहरण बता रहा हूं मैं आपको मृष धातु का जहां गुण नहीं होगा उसका उदाहरण है अपमृषितम वाक्यम आहा अपमृषितम वाक्यम आह या गुण नहीं हुआ देखो मृ मृ अपम वहां मर्शि, मर्शित राजे जी थोड़ा लिखिएगा जहां गुण होता है वहां होता है मर्षित मर्षित मूर्धन्य शाह मर्षित मर्षितवान मर्षित का मतलब होता है क्षमा किया गया और मर्शितावान कह क्षमा किया एक, एक में कर्ता में है और एक में कर्म में है और अब दूसरा उदाहरण लिखिए अपमीर् अप अपमृषित वाक्यम आह अपमृषित वाक्यम आह अपृषित वाक्य आह इसका अर्थ है अस्पष्ट वाक्य की बोला अपमृषित वाक्यम आह का मतलब है अस्पष्ट वाक्य बोला अधूरा वाक्य बोला स्पष्ट वाक्य बोला इसका यह अर्थ है यहां क्षेमा नहीं यहां पर तो धातुपाठ में जो अर्थ दिए हैं वो केवल उपलक्ष्य है उदाहरण के लिए रही बात दूसरे क्या अर्थ होते हैं लोक से पता लगता है यानी व्यवहार से व्यवहार से पता लगता है व्यवहार का मतलब जो संस्कृत बोलने वालों का जो व्यवहार है उससे पता लगेगा संस्कृत साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा बहुत सारे अर्थों में हैं क्योंकि अभी व्यवहार तो हमारा तो हिंदी कन्नड़ इस तरह के अलग अलग भाषाएं हो गई लेकिन पहले तो सारी भाषाएं वही थी ना संस्कृत सारी मतलब सब संस्कृत ही बोलते थे अब वो रहा नहीं तो व्यवहार हमारा अभी व्यवहार जो है वो साहित्य है संस्कृत साहित्य संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ निकल के आएंगे उन धातुओं के आपको सामने आता जाएगा यह बात धातुपाठ तो पानी नी के पंच उपदेशों में धातुपाठी ना शिक्षा अष्टाध्यायी धातुपाठ उनादी और गणपाठ ये पाच पाठ है महर्षि महर्षि कौन से हैं? को अष्टाध्याये धातुपाठः उनादि कोशः गणपाठः गणपाठः लिङ्गन लिङ्गानशासनम् के सकते आ, स्वामी जी शिक्षण कह सकते हाँ जी मर्षिता हा का अर्थ आपने बताया क्षमा किया गया हाँ जी कर्म में कर्म अच्छा दूसरा कर्ता में बताया था ना तो वो तो क्या प्रत्यय जो आते है ना कोई कोई प्रत्येक कर्म में आता है कोई प्रत्यय कर्ता में आता है कोई प्रत्यय भाव में आता है ये अच्छा सारी इनका प्रयोग होता है जब आप व्याकरण पढ़ेंगे अगर थे थे इस अर्थ में प्रत्यय आए अगर ये पता नहीं होगा ना तो अर्थ नहीं कर पाएगा व्यक्ति ठीक थी, से आ, आ, तो गलत अर्थ करेगा ठीक है ये, ये जो वाच्य बोलते हैं ना कर्म वाच्य है भाववाच्य है कर्तवाच्य है आ, स... तो ये कर्तवाच्य जो है कर्ता को लेकर के होता है कर्मवाच्य कर्म को लेकर के होता है भाववाच्य भाव को लेकर के होता है ये तो क्रियापद है लेकिन जो कम शब्द रूप भी होते हैं ना उसकी और समस्या आती है क्रियापदों में तो समझ में आता है व्यक्ति को पर लेकिन जो जैसे पचनम है पचनम पचनम पचनम जो है ये आ, क्रिया भी है और शब्द रूप भी है सुबंत भी है और क्रिदंत भी है यानी सुबंत भी है और क्रियापद भी है दोनों है तो यहां पचनम में इसमें किस अर्थ में प्रत्यय आए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए तो वहां प्रयोग देख करके पता लगता है कि ये कर्ता में आया है या भाव में आया है या कर्म में आया यह पता लगेगा वहां पर तो यह सब आपको पता लगेगा पढ़ेंगे तब मैंने वाक्य को देख करके तय करना पड़ेगा नहीं एक तो वा, वाक्य को देख करके पता लगता है और दूसरा व्याकरण जो पढ़ा हुआ है ना अगर ठीक से पढ़ा हो तो उसको पता लगता है वहां सूत्र है लगता कि कौन सा आ, आ, किस धातु से किस अर्थ में यह प्रत्यय आया वहां सब सूत्र लिखे हुए हैं जिसने अष्टाध्याय को पढ़ा है उससे उसको पता लगता है और लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उनको भाषा आती है तो लोक में किस अर्थ में उसको प्रयोग किया है उससे उसको पता लगेगा पर प्रामाणिक जो है वो भाषाविद होगा व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति को ज्यादा पता रहता है पढ़ने के बाद ही पता चलेगा हां पढ़ने के बाद ही पता लगेगा हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं कहां तक पहुंचे हा सर्वांत अयोगवाहत्वाद विसर्गा अष्ट अकार उच्चारणार्थ व्यंजनेशु अनुब्य फिर अगला श्लोक है कप आओ? कपयो, कपयो, कपयो श्रय पलिक्कनी चनु जग्र्जग्नुपु नासीक्यो काीनाय उठानक ये एक श्लोक है स्वामी जी क्या लिखते हैं उसको पहले देख लीजिए एक बार हिंदी में आप जीवामूल्य और उपद्मानी के साथ में जो ककार और पकार हैं वे तदी वर्गी, वर्गीय आश्रयत्व से हैं जिवामूली और उपद्मानी के साथ में जो ककार और पकार है ये दोनों तदवर्गीय आश्रयत्व से है यानी उस वर्ग के साथ वर्ग के कारण से कवर्ग और पवर्ग जो है ना ये वर्ग वर्ग के आश्रय से यानी कवर्ग और पवर्ग के आश्रय से है अर्थात जीवामूली जो है कवर्ग के आश्रय से बोला जाता है उपदमाने जो है वह पवर के आश्रय से बोला जाता है स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता इसका अभिप्राय है आश्रय तो समझते हैं मैं पिता के आश्रित हूं मेरा आश्रय जो है पिता है किसी का आश्रय मां हो सकती है किसी का आश्रय भाई हो सकता है किसी का आश्रय कोई और हो सकता है हाँ हाँ, तो आश्रय तो समझते हैं तो यह कवर्ग के आश्रित है जीवामूल्य और पवर्ग जो है आ, उपद्मानी जो है पवर्ग के आश्रित है इसलिए यह कह रहे हैं जीवामूल्य और उपद्मानी के साथ में जो ककार और पकार है वे तद वर्गीय से है यानी वह वर्ग दोनों वर्ग जो है वह आश्रय देते हैं इन दो वर्णों के लिए इसलिए उनके आश्रित होने से उनका प्रयोग किया गया अर्थात आगे लिख रहे अर्थात उनका उनका मतलब जीवामूल्य उपदमाने का कवर्ग और पवर्ग के परे विधान अर्थात कवर्ग और पवर्ग आगे है तभी जीवामूल्य उपदमाने का उच्चारण होगा यह उनका प्रयोग होगा जीवामूल्य के आगे कवर् कवर्ग का अक्षर हो उपदमा के आगे पवर का अक्षर हो तब इन वर्णों का प्रयोग होता है इन अयोगवाहों का प्रयोग होता है इससे उनके साथ में ककार और पकार है इसका इससे का मतलब इस कारण से उनके साथ में यह ककार और पकार वर्ण जुड़े हैं यह कहना चाहते हैं फिर आगे लिखते हैं पलक्नी ये जो शब्द है ना पलक्नी चकन जगमी जग्नो ये जो चार है पलक्नी चकन तु जग् ये चार है पलक्नी आदि प्रयोगों में जो क ख ग घ घक अंश यानी क ख गो है ना ये जो जुड़े हैं ये जो अंश जुड़े हैं और नासिका स्थानीय जो अंत में जो नकार नकार मकार नकार इन चारों में अंत में है नासिक के हैं यानी नासिका से बोले जाने वाले हैं पलखनी में अंत में नकार है चकनतु चकनतु में भी एक नकार है वैसे चकन में तू से पहले है नकार जगमी जगमी यानी दोनों के खारकार मत है दो काखा के बाद में नकार ऐसे ही ग, ग के, बाद में नकार। और, दो के बाद में नकार दो और ककार केमे नकार नकार और जो गकार के बाद में मकार फिर उसके बाद में गा और घा के बाद में नकार ये जो नासिक नासिका स्थानीय न न म ना, ना, ना वर्णों से अप्रकटित अर्थात गृहित नहीं होता है वह अयम अर्थात यम नहीं है इसका भाव ये समझ लीजिएगा कुछ लोग चकन तु लखनी चकन तु जगनी जगनू में इसमें क ख गे जो वर्ण है इन्हीं को यम मानते हैं इसलिए कह रहे हैं ये यम नहीं है ये अयम है अर्थात यम नहीं है और कका इतना ही है मैं आपके सामने फिर बोलता हूं जीवामूल और उपद्मानी के साथ में जो ककार पकार जुड़े हुए हैं वो उन वर्गों के आश्रय के कारण से जुड़े हुए हैं ये आपको स्पष्ट हो गया उसके बाद में जो दूसरी बात कहिए पलखनी चकनतु जग्नी और जग्नु ये जो चार शब्द दिखाए हैं इसमें ककार हैके का और है उसके बाद में दो गकार है, उसके बाद हैके फि ग घा है तो ये, इस तरह का जो शब्द हैी कु यानते कुल उी कु लेकर या बता पलनी आदि प्रयोगो में जो का और है गा, और गा है ये ये जो उन शब्दों में है उन शब्दों में ये काखा गाघा जो अंश हैर इंशो नासानीय नान अंश है, है। इनको, इनको ही यम मानते हैं कुछ लोग तो यही कहना चाह रहे हैं ये आयम है यमी तो अब श्लोक को देखिएगा फलकनी ये तो पहली पंक्ति तो आपको स्पष्ट हो गया ककारोच तद वर्गीय आश्रित आश्रयत्वता उन वर्गों के आश्रय के कारण से यहां पर जुड़े हुए हैं ये पहली पंक्तिकार तो गया फिर उसके बाद हादी अस् उच्चारण कथम भवि पहले फलक किनी नहीं, नहीं, आ, नहीं। आ, प्रथमे पदे आ, नहीं। आ, आ, आ, है न? क क्वामूलि अस्ति प्रथमं तु क इति उच्चरणं भवति द्वितीयं क वो यो, ऐसा इसका एग्जैक्ट उच्चारण तो अभी अलग अलग व्याकरण अलग अलग ढंग से करके दिखाते हैं मुख्य बात यह है कि प्रचलन में इनका इतना नहीं है और जो स्वर बोलने वाले होते हैं स्वर अ, अ, सस्वर बोलने वाले वो होते हैं वो कुछ अलग ढंग से बोलते हैं जैसा कि अपने राम जी एक बार बोल करके दिखाए थे उनका अलग उच्चारण है और जो व्याकरण जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं वो सब अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ अंतर है सब सबके अंदर कुछ ना, कुछ ना कुछ बताते रहते इसका पूरा का पूरा पता नहीं है किस तरह बोलना चाहिए नहीं नहीं ऐसा होगा ना कि जीववा के पश्चात क वर्ग का कोई एक वर्ग होगा ही होगा हाँ जी हाँ है ना तो जीवा का उच्चारण अलग करना है और उस जो वर्ग का जो वर्णा उसका अलग करना है बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन जो जीवामूल्य का उच्चारण कैसा होता अभी तक नहीं है ठीक है तो, वो तो हवा है आ, वो निकालते, हैं, वो निकालते हैं वो हवा में कवर कवर्ग आता है और पवर्ग जैसा आता है पूरा कवर्ग जैसा नहीं होता पूरा पवर्ग जैसा नहीं होता लेकिन लगभग वैसा आता है क, जो हवा निकाल तो उसके बाद क ऐसा आराम से बोल देते हैं फिर थोड़ा सा अलग ढंग से वो, वो प ऐसा क, क, क, कैसा जीवा मुल्य के लिए आता है फिर प, प, ऐसा आता है तो मैं अपने ढंग से बोल दिया कोई और थोड़ा सा आप जो बोल रहे थे तो आप अपनी ढंग से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर आता है बस इतनी अंतर आएगा वास्तव में क्या हो गई, ये तो भगवान जाने ठीक है और पलकनी चक्नत, जगनी और जगनू इन इनके अंदर जो काका जो डबल डबल आ रहा है काका फिर उसके बाद नकार आ रहा है फिर काका फिर नकार फिर गाघा और मकार फिर गाघा और नकार तो इनके साथ में कवर्ग आदि इन वर्गों के साथ में जो नासिक के है कवर्ग आदि के साथ में जो नासिक जुड़ा हुआ है जब कवर्ग के साथ नासिक की जुड़ता है उसको यम कहते हैं चवर्ग के साथ में जब नासिक जुड़ता है तो उसको यम कहते हैं ऐसा लोग इन्हीं को यम मान लेते हैं पर एम नहीं है ऐसा लिख रहे हैं यहां पर स्वामी जी यम मैंने किस पर्टिकुलर वर्ण को कह रहे हैं पर्टिकुलर वर्ण का मतलब जो है यह पलक्नी में जो काका के बाद में अनुनासिक है बस ये एक यम है अनुनासिक का कह रहा है स्वामी जी नहीं अनुनासिक के साथ में काका है अच्छा अच्छा हाँ, हाँ ऐसे केवल अनुनासिक नहीं है उन कवर्गा अक्षरों के साथ में जो अनुनासिक है इनको मिलाकर के इनको यम मानते वही मैं मा समझ मेरा प्रश्न यह था कि यम मतलब क्या किस किसको कह रहे हैं ऐसा है आ, इनको मिलाकर के यम कह रहे हैं चकनतु में जो काका और अनुनासिक है इन, इनका नाम यम है वो समझ गया समझिए यम मैंने कि, किस अक्षर को किस वर्ण को यम कहते हैं समझ अनुनासिक और जो अक्षर है आ, एक, ना ओ चार को ठीक है हाँ जी अच्छा इसमें बहुत मतभेद है कोई घूम इनको यम कहते हैं यानी आप लिख लीजिएगा का के ऊपर अनुनासिक लिखिएगा चंद्रबिंदी वाला और कु लिखिए कुंग खु घु घु इनको यम मानते लोग कुंग खु घु घु ये यम है ऐसा मानते हैं चार यम फिर चुम चुम झुम ये भी चार यम है यानी ये चार यम जो है जाति के रूप में व्यक्ति के रूप में अनेक है ऐसा मानते हैं इसकी इसकी चर्चा लंबी हुई है महाभारष्ट्र में भी बहुत लंबा छोड़े लंबी छोड़ी चर्चा हुई है और शिक्षा में तो है ही और अलग अलग वैयाकरण लोग जो है ना अलग अलग मानते हैं स्वामी दयानंद ने जो लिखा है उसको नहीं मानते कुछ लोग मा कुं कुं घुम है ये केवल जाति चारूपे बहु यान अलग अलग मानते ठु धुम ऐसा मनते है पुु ऐ ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं और जाति के रूप में चार है ऐसा मानते लोग तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कौन क्यों ऐसा मानते क्यों ऐसा नहीं मानते सबके अपने अपने हेतु है पर निर्धारण आप कुछ कह नहीं सकते अभी तो हम लोग स्वामी दयानंद ने जो लिखा उसको मान करके चल रहे ठीक है इतना ही रखते हैं बाकी बातें कल कर लेंगे सोमवार को आज शनिवार है हां तो सोमवार को फिर बात करेंगे चले इतना ही रखते हैं ओम शांत